पग पग दीप मेरी मेरा प्यार। मेरी मेरा प्यार। नमस्कार दोस्त हमने एक बात कही के आज के अंक में आप सभी का फिर से स्वागत है आपको याद होगा मैंने आपसे एक बार पूछा था पिछले कुछ हफ्तों पहले कि आप ये हमारा पॉडकास्ट कहाँ सुनते हैं यानी कब सुनते हैं मैं उसके ज़रिए से देखिए मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स का या कोई एनालिसिस करने का कोई तरीका है नहीं परंतु मैं उससे सिर्फ ये जानना चाहता था कि जब मेरा पॉडकास्ट सुना जाता है तो उस समय मनस्थिति क्या होती है सुनने वाले की तो उसके हिसाब से अगर संभव हो तो मैं अपने पॉडकास्ट्स को मॉड्यूलेट कर सकूं यानी उनका विषय तय कर सकूं उनके बारे में बारे सोच सकूं कि किस तरह की बातें उसमें कही जानी चाहिए और नहीं नहीं यहाँ पर यह मत समझिएगा कि मैं अपनी बातों में कोई परिवर्तन करने जा रहा हूँ मगर मैं भी ये जरूर जानना चाहता था कि पॉडकास्ट अकेले में बैठकर सुनते हैं दोस्तों के साथ बैठकर सुनते हैं घर परिवार के साथ बैठकर सुनते हैं या कभी भी सुन लेते हैं और कोई ऐसा निश्चित समय नहीं है तो आपको बताता हूं मुझे कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सुनने को मिली जैसे कि किसी ने मुझको बताया कि वो ये पॉडकास्ट सोमवार की सुबह ही ब्रेकफास्ट टेबल पर सुनते हैं और चूंकि वो विदेश में है तो उनकी सुबह का मतलब हुआ हमारे लिए शायद सोमवार की शाम हो जाती है तो पता चला कि हाँ साहब बहुत अच्छी बात है ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर सुनते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि उनका छोटा सा बच्चा ये छोटी सी बेटी भी उसको दिलचस्पी से सुनती है उसको कहानी सुनने में दिलचस्पी नहीं होती मगर कुछ कहानी कही जा रही है इसमें उसकी दिलचस्पी होती है चलिए एक दूसरे हमारे एक भाई हैं उन्होंने बताया उन्होंने कहा कि वो ऑफिस जाते समय यानी सोमवार की सुबह जब वो ऑफिस जा रहे होते हैं तो वो एक बस में जाते हैं अपने अनेक साथियों के साथ तो उन्होंने कहा कि वो उस पॉडकास्ट को बस में सुनते हैं और वो भी स्पीकर लगाते हैं यानी कि उसको लाउड कर देते हैं ताकि बस के सभी साथी उसको सुन सकें तो यानी कि पॉडकास्ट बजाए एक के अनेक सुनते हैं फिर किसी ने मुझको बताया यानी कि ये तो मेरी बेटी ने ही मुझको बताया कि वो पॉडकास्ट को जब वॉक करती है उस समय सुनती है और कभी कभी तो वो कई पॉडकास्ट एक साथ सुनती है चलिए साहब ये भी एक अच्छी बात है फिर कुछ लोगों ने बताया कि वो पॉडकास्ट जैसे ही उनको सुबह सुनाई मतलब दिखाई पड़ता है वे वैसे ही सुनते हैं और इस तरह की अनेक घटनाएं तो कुछ लोग परिवार के साथ भी सुनते हैं कुछ लोग अलग सुनते हैं और कुछ लोग जब उसको सुन लेते हैं तो शायद अगर समझते हैं कि ये परिवार के साथ शेयर करने वाली बात है तो वो उसको उस परिवार के साथ शेयर करते हैं मतलब ये कि पॉडकास्ट को सुनने के सबके अपने अपने तरीके हैं मगर एक बात तो पक्की है जो कॉमन कही जा सकती है वो ये कि पॉडकास्ट सुना जाता है और आपको ये भी बता दूँ कि जब मैंने ये पूछा तो उसके साथ में मुझे ये भी सुनने को मिला कि पॉडकास्ट पर लोग चर्चा भी करते हैं और वो आपस में चर्चा करते हैं और कभी कभी मेरे साथ भी चर्चा होती है मुझे अनेक सुझाव मिलते हैं और मेरे एक मित्र जो अब नहीं है हमारे बीच में वो तो अक्सर मुझे पॉडकास्ट के बारे में क्रिटिकल अपने एडवाइसेस भी बताते थे यानी कि यहाँ पर आपने ठीक बात नहीं कही देखिए पॉडकास्ट में बात क्या कह रहा हूँ वो तो मेरे मन की बात होती है पॉडकास्ट कैसे हो रहा है यानी उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या है वो शायद सुधारा या बदला जा सकता है मगर जो मन की बात है वो तो कह दी तो खैर वो अक्सर कहा करते थे कि यहाँ पर आप बहुत निराशावादी हो गए हैं यहाँ पर आप बहुत आशावादी हो गए हैं निराशावादी में अक्सर मेरी बेटी भी मुझसे कहती है बेटियाँ भी मुझसे कहती हैं कि यहाँ पर आप अपनी निराशा को इतने ज़ोर शोर से क्यों कह रहे हैं है, क्या वजह है वगैरह वगैरह खैर चलिए ये बातें अपनी जगह पर यहां पर मैंने आपको अभी बताया कि मेरे भाई तो ये भाई शब्द का प्रयोग मैंने जान कर किया क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से बात करते सुना और उस बातचीत के दौरान वो ये कह रहा था कि आजकल मेरे घर में मेरे कजिन आए हुए कजिन आए हुए तो उन्होंने दूसरे बच्चे ने कुछ पूछा होगा वगैरह तो उसने कहा कि यस माय फादर्स ब्रदर एंड हिज फैमिली आर हियर। टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो उस बच्चे ने बिल्कुल सही बात कही थी परंतु इस पर मुझे अपने जीवन की कुछ घटनाएं याद आ गईं और वो घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने कि न सिर्फ मेरे विचार करने को मेरे सोचने के ढंग को सब को बदल दिया देखिए क्या होता है कि परिवार माता पिता बच्चे न्यूक्लियर फैमिली होती है उसके बाद उन बच्चों के बच्चे फिर उन बच्चों के बच्चों के बच्चे यानी कि परिवार बढ़ता चला जाता है जब तक शायद कृषक समाज था या आ, जानवरों को चराने वाला समाज रहा होगा उस समय तक तो ये सब समाज शायद जमीन बढ़ जाने के कारण या जानवर बढ़ जाने के कारण बंट जाता होगा परंतु तो आज इस समाज को बंटने का क्या कारण है मैं तो नहीं समझ पाता इसलिए मैं इस बात को शुरू से शुरू करता हूँ हमारे पिताजी तीन भाई और तीन बहन थे यानी कि मेरे पिताजी मझरे थे उनसे बड़े एक भाई थे और उनसे छोटे एक भाई थे और उनकी तीन बहनें थीं जिसमें कि एक उनसे बड़ी थी और उसके बाद दो बहनें उनसे छोटी थीं तो हमारे दादा जी, यानी पिताजी के पिताजी पित, हमारे पिताजी के बचपन में ही गुजर गए थे तो पिताजी का कहना है कि कक्षा 10 के बाद से उनको संघर्ष का जीवन बिताना पड़ा क्योंकि उनके बड़े भाई साहब और वो मिलकर के इस परिवार की गाड़ी को खींच रहे थे बड़े भाई साहब ऑलरेडी विवाहित थे उनके अपना भी एक छोटा सा परिवार था यानी एक बेटी थी एक पत्नी थी और ऑब्वियसली माता और ये छोटे भाई बहन तो थे ही तो हमारे पिताजी भी उसमें अपना कुछ हाथ बटाते थे और जो हमारे चाचा जी यानी कि जो पिताजी के छोटे भाई साहब थे वो तो बहुत ही छोटे बच्चे थे तो खैर साहब उनके परिवार में यानी कि उस परिवार में हमारे दादा जी की मृत्यु के बाद जो सम्मान उनका था वो हमारे पिताजी के बड़े भाई साहब यानी कि जिनको कि साधारण हिंदी भाषा में ताऊ जी कहेंगे हमारे उनको मिला हम लोग जब इस धरती पर आए यानी जब हमारा अवतरण हुआ तो हमने पाया कि साहब वो जो पिताजी के बड़े भाई साहब हैं वो घर के सबसे बड़े हैं तो उनकी बेटी उनको बाबूजी कहती थी तो वो हम लोगों के लिए भी बाबूजी हो गए तो बाबूजी हो गए पिताजी पापा हो गए हाँ चाचा हमेशा चाचा रहे क्यों क्योंकि चाचा के तो उस समय तक कोई बाल बच्चा था नहीं और चूंकि था नहीं और चाचा हम लोगों के मित्र अधिक थे मित्र आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं बहुत बचपन की बात तो अभी नहीं करूंगा मैं तब की बात करूंगा जब हम लोग थोड़ा पढ़ने लिखने लगे थे यानी कि शायद सातवें आठवें क्लास में रहे होंगे और चाचा जब भी मिलते थे तो चाचा हम लोगों को एक्चुअली हमारे पिताजी के यो कहा जा कोप से बचाने वाले होते थे यानी अगर पिक्चर देखने जाना होता था तो चाचा से कहा जाता था, था नुमाइश देखने जाना होता था तो चाचा से कहा जाता था कुछ चाहिए होता था तो वो भी चाचा से बताया जाता चाचा हमारे साथ नहीं रहते थे चाचा तो नौकरी करते थे मगर जब भी वो आते तो हम लोगों की डिमांड्स मांगें हम लोगों की मतलब मेरी और मेरे भाई की डिमांड्स मांगे वगैरह सामने आ जाती तो इस तरह से चाचा तो चाचा रहे और बाबूजी बाबूजी बाबू रहे पापा पापा रहे और इसी प्रकार से जो चाचा बाद में उनकी शादी हुई उनके बच्चे हुए तो वो बच्चे कभी भी हम लोगों के लिए चाचा यानी चचेरे भाई बहन नहीं थे वे हमारे भाई बहन थे और उसी तरह से जो हमारे बाबूजी की जो बेटी थी वो कोई बाबूजी की बेटी नहीं मतलब ऐसा नहीं था कि वो हमसे अलग थी तो वो हमारी दीदी हुई तो अब हमारी दीदी और ये छोटे भाई बहन तो हमारा तो अधिकार था ही उनके ऊपर और उनका हमारे ऊपर अधिकार था अब आपको इसमें एक और मज़े की बात बताऊं। इसी तरह से मौसी और मामा के बच्चे भी हम लोगों के कोई मौसेरे ममेरे भाई नहीं थे हमने कभी उनको ये भी नहीं कहा कि मौसेरे भाई हैं ये हमारे भाई हैं या ये हमारी बहन है जब राखी का मौका आता था तो जितने अधिकार और हक के साथ हम आ, मतलब हमारे आ, जिसे कहते हैं मेरे कोई ऐसी बहन नहीं है यानी जो मेरे मेरे और मेरे भाई के अलावा हमारे घर में तो और कोई है नहीं तो हम लोग उतने ही अधिकार से अपनी जो ताऊजी की बेटी यानी कि जो मधु दीदी हैं उनसे भी राखी बंधवाते थे और उसी अधिकार के साथ जो मौसी की बेटियाँ थीं उनसे भी राखी बंधवाते थे और जिस प्रकार से उनसे जिद करते थे उसी तरह से इनसे भी जिद करते थे और मज़े की बात आपको बताता हूँ ये रेसी प्रोकल था यानी कि उन्होंने भी हमें कभी ये नहीं समझा कि हम उनके नहीं हैं या किसी किस्म की हिचकिचाह यानी कि अब आपको इसमें एक और बात बता दूँ हमारे बुआ के दो बुआएं लखनऊ में रहती हैं और हमारे ताऊजी जी यानी कि बाबूजी वो भी लखनऊ में रहते थे तो अब हम लोग जब पढ़ते लिखते थे नौकरियां ढूंढने के लिए जाते थे और ये सब करते थे तो उस समय में समस्या ये होती थी कि आखिर किसके घर जा रहेंगे क्योंकि रहना तो किसी ना किसी के घर में ही था तो बाबूजी ने स्पष्ट बता दिया कि कहाँ रहोगे ये तय करने की ज़रूरत ही नहीं है तुम जब रहोगे तो हमारे पास रहोगे और चाची के पास हम लोग जाकर यानी हम लोग जो अपनी बाबूजी की जो पत्नी यानी जो हमारी ताई जी थी उनको हम लोग चाची कहते थे तो चाची के पास जाकर के हम लोग अधिकार के साथ जो भी कुछ खाने का मन होता था यानी जो घर पर नहीं बना होता था या उस दिन जो खाने का मन होता था वो जाकर साफ साफ बोल देते थे कि हमको आज ये खाना है तो यानी हम लखनऊ गए हैं और जो खाना है वो खाना है और चाची को भी पता था कि भैया अगर आएगा तो उसको ये खाना होगा तो चाची हम लोग से पूछने का यानी कोई एला काटे खाने का जिक्र नहीं होता था चाची हम लोग को सीधे बोलते थे आकर चौके में बैठ जाओ और वहां पर आके खाना खा लो तो साहब खाना खा लेते थे और इस तरह से हमारा एक परिवार जो था उसमें कितने ही भाई हो गए कितनी ही बहनें हो गई मगर कभी भी कोई चचेरा मौसेरा ममेरा फुफेरा ऐसा कोई भाई नहीं हुआ और हमारी तो सच बताए हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि हम कभी भी ऐसा कह सकें कि ये हमारे चचेरे भाई हैं क्यों क्योंकि हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी कि आखिरकार हम कैसे कह दें कि ये हमारे भाई नहीं हैं तो साहब हम एक बार बम्बई में काम करते थे तो वहाँ पर हमने किसी को बताया कि साहब हमारे भाई आ रहे हैं तो उनको लेने स्टेशन पर जाना है तो अब चूंकि मेरा जो भाई शशि है वो तो बैंक में ही काम करता था तो किसी ने मुझसे पूछा स्टेशन जाना है क्या वो प्लेन से नहीं आ रहा है मैंने कहा साहब अभी तो नौकरी शुरू किया है तो प्लेन से कहाँ से आएगा मैं भूल गया कि ये लोग भाई के नाम से केवल शशि को ही जानते हैं तो मैंने कहा नहीं नहीं तो उन्होंने कहा शशि ने नौकरी अभी शुरू किया है अभी तुम्हारे बराबर की सीनियरिटी का आदमी है ओ मैंने कहा नहीं नहीं आप गलत समझे मैं उस भाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस भाई की बात कर रहा हूं जिसने कैनरा बैंक में नौकरी शुरू किया है तो उन्होंने कहा कैनरा बैंक पे तुम्हारा भाई तुम लोग तो दो ही भाई हो ना मैंने कहा नहीं साहब हमरे तो कई भाई हैं तब जाकर मुझको स्पष्टीकरण देना पड़ा और उन्होंने मुझको समझाया कि देखो उसको कजिन कहते हैं मैंने कहा हाँ हाँ इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है मगर हमारे यहाँ पर कजिन कहने का प्रचलन नहीं है हम कजिन वजिन नहीं कहते हमारे यहाँ या तो भाई है या तो भाई नहीं है तो अब सवाल ये है कि भाई आखिरकार कुछ तो प्रथाओं का कुछ स्थान का असर पड़ता है तो मगर हमने कोशिश करके उस प्रथा को और उस प्रचलन को कोशिश किया कि वो हमारे ऊपर हावी ना होने पाए खैर अब ये एक बात हो गई दूसरी बात क्या थी कि जब हम बड़े हो गए तो हमारे बच्चे अब हमारे बच्चे यानी कि मेरी बेटियाँ और मेरी बेटियाँ उसके बाद मेरे भाई के बच्चे तो क्या मैं कभी भी ऐसा सोच सकता था कि मेरे बच्चे और मेरे भाई के बच्चों में ये एक एक डिविजन यानी कि बंटवारा किसी किस्म का संभव है मुझे तो नहीं लगता था और चूंकि ये बंटवारा नहीं संभव था तो मैं कभी ये नहीं कह पाया कि ये मेरे भाई के बच्चे हैं उसी तरह से मेरे चाचा के बेटी बेटी जो भी हैं वो लोग उन्होंने भी मुझको उसी भावना से अपने घर का बड़ा समझा यानी कि उन्होंने ये मतलब मैं आपको बता दूं कि मेरे मैं अपने आ, अपनी बेटियों के लिए पापू हूँ और मेरी पत्नी उनकी मम्मा है अब मेरे परिवार में यानी कि मेरे परिवार यानी चचेरे ममेरे फुफेरे सभी भाइयों में सभी बच्चों के लिए मैं पापू हूँ और मेरी पत्नी मम्मा है तो अभी भी हम लोग अपने आप को ताऊ ताई चाचा फूफा ऐसा कहलाने का आ, आ, कहला नहीं पाए हैं अधिकांश हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए हमारे लिए यही डेजिग्नेशन है और जहाँ तक मुझे जानकारी है वही सम्मान भी है अब यहाँ पर आपको सम्मान की बात पर एक मज़े की बात बताऊँ मेरे एक भाई हैं तो वो थोड़े स्ट्रिक्ट आदमी हैं तो उनकी बेटी छोटी सी लड़की शायद दसवें ग्यारहवें क्लास में पढ़ती थी एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया उसने कहा पापू आपको एक बात पापा को समझानी होगी मैंने कहा बताओ क्या बात है उसने कहा पापा को आपको यह समझाना होगा कि मुझे दोस्तों के साथ पिक्चर जाने दें मैंने कहा क्यों तुम क्यों नहीं समझा पा रही हो उन्होंने कहा नहीं मैं समझा रही हूँ मगर उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर पापू कहेंगे तो मैं तुम्हें भेजूंगा वरना मैं नहीं भेजूंगा मैंने कहा ठीक है बताओ कहाँ जाना है कौन सी पिक्चर जाना है वो बच्चे बम्बई में रहते थे और उनका सिनेमा हॉल जहाँ वो जाना चाहते थे वो घर से आ, मतलब समझिए कहीं स्टेशन से नहीं जाना था घर से ऑटो की दूरी पर था शायद दो तीन चार किलोमीटर की दूरी पर था तो वहाँ तक जाना था मैंने कहा ठीक है जा सकती हो मगर नाइट शो नहीं दिन में तीन से छः वाला शो देखने जाओगी तब तो मैं कहूँगा तो उन्होंने कहा हाँ तीन से छः वाला शो देखने जाऊंगी मैंने कहा और उसके बाद सिनेमा के बाद सीधे घर आओगी बोले हाँ घर आएंगे मैंने कहा उसके बाद तुम कहीं जाना है तब पूछ करके जाना मगर सिनेमा से सीधे कहीं नहीं जाना है हाँ हाँ वो बच्ची मान गई तो साहब फिर मैंने कहा ठीक है पापा को फोन दो बोली नहीं पापा है नहीं वो ऑफिस गए मैंने कहा ठीक मैं ऑफिस में उनको फोन कर देता हूँ उस जमाने में शायद सेल वगैरह तो थे नहीं तो उनके ऑफिस में फ़ोन लगाया उनसे कहा कि अरे भाई बच्ची को जाने दो कोई दिक्कत नहीं है उसको परेशान मत करो उन्होंने कहा ठीक है आप कहते हैं तो जाने देता हूँ अब देखिए ये अधिकार उस बच्ची ने मुझको दिया और उस बच्ची से पहले उसके माता पिता ने मुझको दिया और ये पहुँचा कैसे वहाँ तक ये पहुँचा केवल मनोभावों से चूँकि उनके हृदय में मैं बड़ा था परिवार का और चूंकि मेरे दो बेटियां थीं तो इसलिए जो रोल मॉडल मैं अपनी बेटियों के लिए था वही रोल मॉडल उस बच्ची के लिए भी था और मैंने अपने हिसाब से सोच समझकर कर ये निर्णय लिया मैं नहीं जानता सही निर्णय गलत निर्णय ये सब तो बाद की बात है अभी जो मुद्दा हमारे सामने है वो ये है कि हमने अपने व्यवहार को किस तरह मॉड्यूलेट किया किस तरह का रखा अब चलिए ये तो बातें हुई कि हमने कैसा परिवार को बनाया कैसा रखा और हमें पता नहीं कि आगे भविष्य में ये संबंध किस तरह से चलते रहेंगे परंतु इतनी बात तो अवश्य है कि यदि स्नेह का बंधन बंधा रहता है तो दोनों ही पक्षों को दोनों क्या तीनों चारों पांचों छों जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों को कोई ना कोई कर्तव्य की बीढ़ियाँ बांधे रहती हैं यानी कि यदि मुझ पर कोई विश्वास करता है तो मुझे उस विश्वास का बदला विश्वास से चुकाना होता है यानी ट्रस्ट बिगेट्स ट्रस्ट तो यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है तो मैं उस विश्वास के बदले में उसके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता हूँ चलिए यहाँ तक तो आज की बात हुई अभी एक छोटी सी बात यहाँ पर और कर दूं जब बात संबंधों की आती है तो यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि संबंधों में अधिकार और कर्तव्य ये दोनों बहुत ही बहुत ही फाइन लाइन ड्रॉ करते हैं कहाँ पर अधिकार कर्तव्य बन जाता है और कहां पर कर्तव्य अधिकार बन जाता है ये कभी कभी निर्णय करना बहुत कठिन काम हो जाता है मैं यहां पर अभी इसके संबंध में घटना तो नहीं कहूंगा क्योंकि समय करीब करीब हो चला है बातें आगे और करूंगा परंतु ये कर्तव्य और अधिकारों की सीमा का निर्धारण मित्रता के क्षेत्र में बहुत होता है और जब हम मित्रता के क्षेत्र में इस तरह की बातें करते हैं तो वहाँ पर इस सीमा रेखा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है एक यहाँ पर थोड़ा सा विराम लेकर के एक बात आपको और बता दूं, मैंने पिछले एक एपिसोड में कहा था मौसम के बारे में तो उसमें मुझे बाद में याद आया कि मैंने बरसात के मौसम की कुछ खूबियों का तो जिक्र ही नहीं किया था बरसात के मौसम में एक सबसे बड़ी खूबी बरसात के मौसम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह बरसात का मौसम आ गया है बारिश हो रही है बाहर अभी भी थोड़ी टिपिन टिपर कुछ बारिश की बूंदे गिर रही हैं हालांकि उतनी तेज बारिश नहीं है यहां हैदराबाद में तो बरसात के मौसम पे याद आता है कुछ घटनाएं तो एक दो छोटी छोटी घटनाएं आपको बता दू फिर आगे अपना कार्यक्रम हम लोग बंद करेंगे ये दोनों घटनाएं जो मैं बताने जा रहा हूँ इनका संबंध है चखिया से चखिया से संबंध क्यों है क्योंकि मैं चकिया शाखा में काम करता था चकिया शाखा हमारे बनारस से लगभग पचास किलोमीटर से थोड़ी अधिक दूर थी मैं पचास किलोमीटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रोड से यानी सड़क के ज़रिए से पचास किलोमीटर दूर थी और मैं मोटरसाइकिल पर जाया करता था घर से ठीक आठ बजे निकलता था और नौ पर चकिया शाखा में एंट्री लेता था और चूंकि ढाई साल करीब गया और ये ये ये ये समय का निर्धारण मैंने स्वयं किया था कि साढ़े नौ बजे तक मुझे हर हालत में दफ्तर पहुंच जाना है अब साहब जब पहली बरसात हुई जब पहली बरसात शुरू हुई तो आठ बजे सुबह पानी बरस रहा था मैंने कहा कोई बात नहीं एक सेट कपड़े अपने पॉलीथिन में लपेट कर, डब्बे में रख लिया मोटरसाइकिल के और साहब जल्दी मोटरसाइकिल ठीक आठ बजे निकल गया अब ये आठ बजे निकलने का जो क्रम था उस समय हेलमेट वेलमेट लगाने के उतना प्रचलन नहीं था मगर तब भी मैं हेलमेट लगा कर जाता था ये मैं आपको बात बता रहा हूं उन्नीस की नाइनटीन तो हेलमेट वेलमेट लगा कर चलता था तो जब मैं अपने घर से निकलता था तो हमारे एक मित्र का घर रास्ते में पड़ता था वो भी भारतीय स्टेट बैंक में ही काम करते थे श्री महेश प्रसाद जायसवाल तो महेश प्रसाद जी उस समय अपने बालकनी में खड़े होकर मंजन करते हुए दिखाई पड़ते थे मुझको तो मैं हाथ हिलाकर उनको अभिवादन करता था और चला जाता था महेश प्रसाद जी घर के पास में वाराणसी मुख्य शाखा थी उसमें काम करते थे तो कुछ दिनों के बाद महेश प्रसाद ने मुझसे कहा कि यार तुम तुमको जाता हुआ देखकर मुझे लगता है कि घड़ी मिलाई जा सकती है उनका यह कमेंट मुझे इसलिए याद है क्योंकि यह कमेंट मेरे लिए इतना बड़ा मोटिवेटर बना कि मैं ज़िंदगी जो समय तय करता था उस समय निश्चित चाहे आंधी पानी बरसात जो भी हो उस पर जा, जाता था तो बरसात का जिक्र में महेश प्रसाद की याद आती है और महेश के साथ ही बारिश और बारिश में घर से निकलना और फिर उसके बाद पूरे रास्ते बारिश में भीगते हुए जाना ब्रांच में पहुंचकर कपड़े बदलना वो कपड़े सूखने के लिए आ, मुझे लगता है एक शायद कैंटीन के, कमरा था उसमें था वहां डाल देता था शाम को उन्हें बटोर कर, और फिर चल पड़ता था और फिर अक्सर क्या होता था कि जो बारिश सुबह मिलती थी वैसी ही बारिश शाम को भी मिलती थी तो कोई बात नहीं सुबह में थोड़ा तेज चलते थे तो इसलिए शायद डेढ़ घंटे में पहुंच जाते थे शाम को थोड़ा धीरे धीरे चलते थे और दो घंटे में पहुंच जाते थे चलिए ये नहीं बताऊंगा कि शाम को कितने बजे घर पहुँचते थे क्योंकि मेरे सारे बैंकर साथी जो है वो इस वक्त सोच रहे होंगे कि आखिरकार चतिया से अप डाउन करता था तो ये कम्यूट करने वाला काम अपराध था साहब सही बात नहीं थी मगर क्या करें करते थे और अब तो रिटायर हो चुके हैं तो स्वीकार करने में भी कोई हर्ज नहीं है तो एक बात दूसरी बात आपको फिर बताता हूं कि उसी बरसात के समय का जिक्र बारिश हो रही थी चकिया से लौट रहे थे मुगल सराय आने में थोड़ा समय था सिंगल रोड थी पानी ऐसा बरस रहा था मानो भगवान ऊपर से बाल्टियों से पानी उड़ेल रहा हो हुआ क्या थोड़ी देर के बाद कटक की आवाज़ हुई कटक की आवाज़ हुई तो क्या हुआ हमें समझ नहीं आया उसके बाद थोड़ी देर के बाद कट कट कट कट की आवाज़ हुई मोटरसाइकिल चलती जा रही है ऐसी आवाज़ें कान में पड़ रही हैं और उसके बाद मोटरसाइकिल लहराने लगी लहराने लगी मतलब उस समझ नहीं आया कि वो हमारा गाड़ी जो है वो पिछला पहिया हिलने लगा मैंने कहा लगता है पंक्चर हो गया नहीं साहब पंक्चर नहीं हुआ था मोटरसाइकिल रोक कर देखा तो पता चला उसकी चार पाँच छः तीलियाँ टूट चुकी थीं अब क्या करते हमारे साथ में हमारे एक मित्र श्री मुंशी राम जी आते थे बनारस तक तो मुंशी राम जी हमारी शाखा में ही कर्मचारी थे काम करते थे और हम लोग सुबह साथ जाते थे साथ आते थे मुंशीराम जी की कहानी अगले एपिसोड में सुनाऊंगा मगर उस दिन जब वहाँ मोटरसाइकिल रोकी तो हम एक गांव के सामने खड़े थे तो जब वहाँ मोटरसाइकिल रुकी तो उस बरसते पानी में मोटरसाइकिल रोककर साहब और एक उनके साथ में काम करने वाला व्यक्ति साहब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अधिकांश लोग रास्ते के गाँव वाले जो थे वो पहचान गए थे तो एक घर के सामने जिस घर के सामने हम लोग थे उसके मालिक ने अपने बारामदे से पूछा क्या हो गए तो उनको बताया मुंशी राम जी ने कि भाई देखिए ऐसा ऐसा हो गया है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मोटरसाइकिल यहाँ रख दीजिए और आप लोग उससे जीप से चले जाइए क्योंकि जीप चलती थी वहाँ पर किराए की जीप से चले जाइए और कल आइएगा तो इसको ठीक करा लीजिएगा तो मुंशी राम जी ने कहा देखिए कल आएँगे तो ठीक करा लेंगे वो अलग बात है मगर अभी आप लोग इसको रखने का इंतज़ाम करिए बस साहब इतना कहना था उन्होंने तीन चार लोगों को बुलाया और उस बरसते पानी में वे लोग आए उन्होंने मोटरसाइकिल को लिया और उनके बरामदे के पास कहीं छाया में खड़ा कर दिया और साहब हमारे लिए एक जीप रुकवाई गई अब आप तो जानते ही हैं जो लोग मुझको जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं एक के बजाय दो सीट पर बैठने वाला आदमी हूँ तो मुझे साहब उन्होंने किसी तरह से जीप में एक दो लोगों को नीचे उतारा किसी को खड़ा कर दिया किसी को लटकवा दिया और मुझे बैठने की जगह दे दी गई मुंशी राम जी किसी तरह से उसमें लटक गए और साहब हम लोग वहाँ से मुगल सराय शायद 10-12 किलोमीटर था मुगल सराय पहुंच गए मुगल सराय से तो फिर ऑटो तो मिल गया हमको और ऑटो तो ले के हम लोग बनारस पहुँच गए यहाँ पर उस बरसात की बात इसलिए याद दिला रहा हूँ कि अगले दिन जब हम लोग पहुँचे तो बारिश नहीं हो रही थी मगर आसमान में बादल छाए हुए थे तो हमने उन साहब से कहा कि साहब ये मोटरसाइकिल ठीक करवाना है हम लोग तो बैंक जा रहे हैं तो उसका क्या इंतजाम हो सकता है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप चिंता मत करिए हम ठीक करवा के हमने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक करवा के आप रख कैसे लेंगे क्योंकि अगर आप रख लेंगे तो फिर मैं कैसे आऊंगा तो उन्होंने कहा तो क्या चाहते हैं हमने कहा आप ठीक करवा के चकिया भिजवा दीजिए और जो भी लेकर आएगा उसको फिर मैं भाड़ा दूंगा और वो बोले नहीं नहीं भाड़े की चिंता नहीं है मैंने कहा नहीं उसको मैं भाड़ा दूंगा और उसको आप यहाँ गांव पर आ जाएगा वो जीप से उन्होंने कहा ठीक है और साहब जैसे तैसे अगले मतलब उसी दिन शाम तक पूरे दिन पानी बरसता रहा और वो मोटरसाइकिल उस गाँव के जो भी साहब थे उन्होंने ठीक करवाई ठीक करवा के और भिजवाई मुझको मैंने उसके बाद उन सज्जन को जो भी कुछ था दाम वो दिया और मोटरसाइकिल से घर आ गया शाम को बरसात की कुछ यादें जब बरसात की बात की आपको उस समय मैंने कहा ना कि मौसम के साथ बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं तो ये यादें बरसात से जुड़ी हैं जब भी बरसात होती है और ऐसे ऐसा मौसम आता है तो चखिया कि वो शाम याद आ जाती है हाँ हाँ साहब पकौड़ी और समोसे भी याद आते हैं मगर पकौड़ी और समोसे की बात अभी इसलिए नहीं कर सकता कि अभी गोल ब्लैटर निकल गया है मना किया गया है डॉक्टर साहब के द्वारा कि भैया इस वक्त आप कुछ ताला भुना मत खाइए तो साहब ताला भुना नहीं खा रहे समोसे की याद करते हैं और छोड़ देते हैं बस उन्हीं यादों के सहारे चल रहा है तो खैर आज के लिए आप मैं आपसे अनुमति लूंगा नमस्कार धन्यवाद कि आपने मुझे मेरी बात सुनी इतना समय दिया और मैं आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे जो मैंने जो सवाल किया था उस पर बताया मैं इसके साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आप कुछ कहना चाहते हूँ और आपको हिचकिचाहट हो कि अरे यार मैं कैसे बताऊँ तो आप मुझे बता दीजिए मैं आपकी ओर से आपका संदेश आपका मैसेज आपके अनुभव शेयर कर सकता हूं ठीक है अरे अपने बता के नहीं करूंगा आपका नाम भी नहीं लूंगा और आपके अनुभव को शेयर भी करूंगा ठीक है चलिए तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार अगले हफ्ते फिर मिलेंगे के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी दोस्ती मेरा प्यार